तो भैंस से कोई मतलब है कि गैया कब भी आएगी और न तुम्हें ससुराल वालों से मतलब है कि लाली के ससाल वाले कैसे हैं कैसे वो घर में रह रही है न तुम्हें खेती क्यारी से मतलब है कि आपके खेती ठीक हुई कि नहीं वर्षा ठीक हुई कि नहीं परंतु ब्रिजवासी इतने में खूब प्रसन्न अरे बाबाजी देखो बहुत मिलकर रहे तो बाबा जी से एकदम खुश खुश ब्रिजवासी तो ये सब पूछे परंतु महाप्रभु का आदेश वो है कि कहीं किसी के साथ में गृहस्थी के साथ में ज्यादा घुल मिल करके मत रह गृहस्थी में जाओ ठीक है अच्छा लगे उसे उसकी स्नेह मिले वो उतना ठीक है परंतु तुमको तो अपने भजन से मतलब है तुम यहां पर आए हो भजन करने के लिए तो ये एक आदेश भी कि ब्रेवासियों से मिलना मत ज्यादा घुलना मत ये कहकर के कहीं संसार में नहीं निपट जाओ ये भी कह रहे हैं और साथ के साथ में ब्रजवासी परम्परा पूज्य है और श्री कृष्ण के परकर के साथ में ये स्वाभाव है इनका हृदय जुड़ा हुआ है इसलिए उनके साथ में रहना उनसे घुल करके भी रहना क्योंकि अत्यंत अत्यंत स्नेह ब्रिजवासियों के साथ में जवासियों का श्री ठाकुर के साथ में अत्यंत स्नेह बिना मिला हुआ है ठाकुर से सहज प्रीति है हमारी लालली जी हमारे का नहीं है तो यह सहज जो भाव है यह सही भाव जैसा है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं है हमारे कृष्ण हमारी लालली भाव हमारो ब्रज मेरो वृंदावन ये भाव जैसा सहज विराजमान ब्र, है ब्रिजवासियों में ऐसा भाव कहीं दूसरे के प्राप्त नहीं है इसलिए ब्रिज में जाओ भी ब्रिजवासियों से मिलो भी परंतु उनसे अत्यंत आसक्ति भी नहीं रखता तो तरीके है कि परमार्थ संबंध से उनसे मिलना है लौकिक संबंध से उनके साथ में नहीं मिलना है ये कहने का था लौकिक संबंध में लौकिक दृष्टि से ही कहीं उनके साथ में मिले तो कहीं बंधन की प्राप्ति हो जाएगी संसार की आसक्ति हो जाएगी सनातन गोस्वामी जी उनको एक दिन जगदानंद पंडित ने निमंत्रण दिया तो एक दिन जगदानंद एक दिन सनातन ने पंडित निमंत्रण जगदानंद को ने श्री सनातन गोस्वामी जी से कहा कि आज हमारे यहां पर ये आप रहना श्री सनातन गोस्वामी जी कभी प्रायः तो माधुकरी भिक्षा करें और कभी कि कभी किसी सत वैष्णव ब्राह्मण के यहां पर कभी कभी स्थूल भिक्षा भी करें ऐसा श्री गोपाल श्री गोवर्धन भट्टी जी ने रूप सनातन स्तोत्र में उनके चरित्र की उनकी रहनी का वर्णन किया कभी रोग भिक्षा और कभी स्थूल भिक्षा दोनों तरह की भिक्षा करते हुए बे रहे हैं रोलम माने भौरा तो भोरे की तरह से भिक्षा जो है उसको कर रहे हैं माने मधुकरी मधुकर जैसी मधुकर माने भोरा भोरे जैसी जो वृत्ति है उससे कभी अपना पालन करना और कभी स्थूल भिक्षा भी स्थूल भिक्षा माने किसी एक घर में जाकर के वही बैठ करके भरपेट भोजन कर, भर कर ये हुआ स्थूल भिक्षा रोलम भिक्षा का मतलब है एक टुकड़ा कहीं से ले आए पांच घरों से पांच टुकड़ा मांग करके ले आए और फिर उसको बैठ करके एक जगह धो करके और उसको आनंदपुर में भिक्षा कर बड़गा के क्षेत्र में आए सामने ही आजकल जो वृंदावन शो संस्थान है सब लोग माधुकरी लाते थे माधुकनी करके माधु करके लाए एक बड़ी परात उसमें सारी माधुकनी इकट्ठी कर ली कौन कहाँ से लाया है ये पता नहीं सब इकट्ठी कर ली फिर यमुना जी का जल लिया यमुना जी के जल में उसे धोया लाते हैं सब पवित्र घरों से वैष्णव के घर घरों से प्राय ब्राह्मणों के घर से या ब्रिजवासियों के घर से जिनकी तीन पीढ़ी बीत गई हैं ब्रिज में रहते रहते ऐसे जनों से लाए और श्री यमुना जी में धोकर के फिर सब बैठ के जो भी भिक्षा आई है उसको मिल बैठ करके अपने भगवत चर्चा करते हुए फिर प्रसाद पा एक बार प्रसाद पा तो ये बड़ी अद्भुत बात है और कई संत महात्मा कहते भी हैं कि माधुर्य भिक्षा करने पर जैसा भजन में मन लगा जब से स्थूल भिक्षा की तब तक तब, तब से फिर उतना मन नहीं लगता है भजन माधुर्य भिक्षा भगवत भजन कराने में बहुत सहायक होती है तो जो बिरकते हैं वे माधु भिक्षा को ही विशेष बल देते तो कुछ दिन माधुर भिक्षा जब की तो बहुत आनंद आया पर बाद में कहीं उतना स्थूल भिक्षा करने में वो आनंद नहीं तो सनातन गोस्वामी जी की भी यही पद्धति है प्राय व्यक्ति है उसके साथ में आ, सदाचारी है उसके साथ में कहीं स्थूल भिक्षा भी करते तो एक दिन सनातन एक पंडित निमंत्रण एक दिन सनातन को सनातन गोस्वामी को श्री जगदानंद पंडित ने निमंत्रण दिया कि आज आप मेरे साथ में भिक्षा करेंगे यही भिक्षा करेंगे नृत्य कृत्य ते हो पाक चढ़ाए श्री जगदानंद पंडित ने अपना नियम संख्या उनको पूरा किया नृत्य कृत्य पूरा किया नृत्य पूरा पूरा करके इन्होंने पाक चढ़ाया रसोई करना प्रारंभ किया मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजन एक हो दिल सनातन बहिर्वासन उसमें मुकुंद सरस्वती नाम करके एक सन्यासी थे महाजन बहुत ऊंचे अच्छे संत हैं महाजन है मुकुंद सरस्वती उन्होंने एक श्री सनातन को दिया सनातन ने सही मस्तु मस्तक को बांध ही सनातन गोस्वामी जी ने उसी वस्त्र को अपने सिर के ऊपर बांध लिया जगदानंद बासाद्वारे बसिला वसीला और जगदानंद जहा जिस कुटिया में रहे उनके निवास के निवास के स्थान पर ही बसिला आशिला श्री सनातन गोस्वामी जी वहां पर आए जगदानंद पंडित के कुटिया पर आए और कुटिया के सामने बैठ गए रातन वस्त्र देख पंडित प्रेमाविष्ट हेला उस समय लाल रंग के वस्त्र का दर्शन करके श्री सनातन गोस्वामी जी एकदम भाव विभोर हो गए महाप्रभु की स्मृति हो और महाप्रभु की स्मृति करके प्रेमाविष्ट हो गए हैं और ये एक स्वभाव है कि ददाती कोई महाप्रभु की प्रिय वस्त्र मिले तो उसको सब मांगते हैं आपस में बांट लेते हैं तो रातुल है ला। सनातन गोस्वामी जी ने अपने सिर के ऊपर बांध रखा है उसको देख करके पंडित अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए और जगदानंदे बासा महाप्रभु प्रसाद जाने तावे पूछिला और ये समझ रहे हैं कि ये तो महाप्रभु ने शायद अपना प्रसादी वस्त्र इनको दिया है सनातन गोस्वामी जी को और ये जान करके पूछला उनसे पूछने लगे क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को तो जब ये काशी में आए उस समय श्वेत वस्त्र ही कहीं दिया था नई नए वस्त्र दिए थे परंतु नए वस्त्र सनातन गोस्वामी जी ने सफेद वस्त्र स्वीकार किया नहीं उस समय पुराना कोई वस्त्र जो था उस वस्त्र को जब पुरानी धोती सनातन को दी तो उस धोती के ही चार टुकड़े करके इन्होंने उस धोती को ही ग्रहण कर लिया माने एक को अचला बना लिया एक को ओढ़ने का आप दुपट्टा बना लिया और दो टुकड़े करके उनकी लगोती लगोटी उनको बना ली कौपिन बना ली तो उसके टुकड़े करके इन्होंने ग्रहण किए थे सनातन गुस्व जी सफेद वस्त्र पहनते है रूप सनातन ये छो जो हैं ये सब सफेद वस्त्र पहनते हैं तो आज लाल वस्त्र माथे के ऊपर लपता लग, हुआ देख करके उस समय श्री जगदानंद पंडित एकदम प्रेम आविष्टो हो गई और ये ये समझ रहे हैं कि महाप्रभु का वस्त्र इन्होंने सिर के ऊपर लपेट रखा होगा तो महाप्रभु प्रसाद जाने ता पूछला कि महाप्रभु का प्रसाद है ये जान करके पूछा कहा पाइले ले तुम रातल बौसन रक्त वस्त्र जो है वह कहीं समाधि या एकांत ताका का पृथीक होता है ये लाल वस्त्र जो है वो एकांत समाधि का यह समाधि में अंकुल है और एकांतता का यह कहीं प्रतीक होता है तो उस एकांतता का मतलब है कि ब्रह्म में एकाग्रता हमारी लगे एकमात्र उपास्य आश्रय पदार्थ वही है इस बात का प्रतीक के रूप में आ, सन्यास जो है वो सन्यास में रक्त वस्त्र पहनने का अधिकार प्राय सबको है जो भी विरक्त होकर करके आए रक्त वस्तु कोई भी पहन दे उसकी मुख्य वस्तु नहीं है धारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मण शरीर को है को त्रिडंड धारण करने का अधिकार नहीं है रक्त वस्तु सब पहन सकते हैं परंतु तो जिसका ब्राह्मण ब्राह्मण शरीर है शरीर से जो ब्राह्मण है वो त्रिदंड ग्रहण करता है। फिर जो योग है वो योग ग्रहण करने का अधिकार वह जिसने विधिवत श्रोत संन्यास ग्रहण किया है उसे योग धारण करने का अधिकार है तो योग वो धारण करेंगे तो जहां बिरजा हवन किया गया है और बिरजा हवन करके विधिवत संन्यास आश्रम को ग्रहण किया गया है वहां पर योग पट्टी भी दिया जाता है शरीर ब्राह्मण है तो फिर उसे एक दंड भी दिया जाएगा या त्रिदंड दिया जाएगा तीन दंड जो हैं, वे प्राय जीव ईश्वर और माया इन तीन तत्वों के आधार पर त्रिदंड जो है उनको ग्रहण किया जाता है अथवा जीव ईश्वर और भक्ति इन तीन वस्तुओं के आधार पर मैं उनका दास हूं इस भाव को धारण करके जितने भी वैष्णव हैं, वे धारण करते हैं। जो अद्वैत वैष्णव हैं, ब्रह्म के एकमात्र ब्रह्म ही उपास्य है तत्व है ऐसा विचार करते हैं भी एक दंड धारण करते हैं तो जो अद्वैत वेदांत के उपासक हैं, वे एक दंड बाद के सब लोग जो वैष्णव हैं, श्री रामानुज माध्वी इत्यादि ये सब त्रिदंड माने तीन दंड उनको कपड़े में लपेट करके उनको धारण करते हुए विराजमान होते हैं। तो त्रिडंध धारण करते हैं ये त्रिडंड प्राय वैष्णवों में जो जीव ईश्वर और भक्ति ही उनको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है इस भाव से त्रिडंध धारण करते हैं तीन तत्व भी हैं जीव ईश्वर और माया इनके लिए त्रिडंध धारण करती है तो योगपट्ट त्रंट ये विशेष रूप से धारण करने की जहां शास्त्री श्रोत परंपरा से पद्धति है वहां जो विरक्त होकर के आए हैं वे सब ग्रह त्याग करके आए हैं वे सब रक्त वस्त्र धारण करने का अधिकार सबको है वो सब धारण करके रक्त वस्त्र धारण करके वे विराजमान होते परंतु तो जो रागान परमहंस मार्ग को धारण करके विराजमान है ऐसे परमहंस मार्ग को धारण करने वाले श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान है तो सफेद और लाल इनको लेकर के बड़ी भी खींचाता परंतु जो व्यक्ति जन है वे श्री गुरुदेव से आ, के हाथ से माने उनको कौपिन अभिमचित करके उनको कौपिन वो प्रदान की जाती है मुट्ठी बांध करके जहाँ पर सोल है लपेटा आ जाए उतना बड़ा जो कपड़ा है मुट्ठी में उस कपड़े को जो के बक्षस्थल पर जो अः स्तन चूचक है उन स्तनचूचक के बराबर चौड़ा जो वस्त्र है उसको अभिमंत्रित करके वे कृपा करके लघुटी प्रदान करते हैं श्री गुरुदेव जो सिद्धगण हैं और जो भेख प्रदान करने वाले हैं वे उस भेद को कृपा करके प्रदान करते हैं और जो कौपिन है उस कौपिन को अभिमंत्रित करके वे प्रदान करते हैं और उसको साधक कहीं ग्रहण करता है और वो एक परमहंस जो स्थिति है लोकातीत जो स्थिति है उसमें जैसे वह है यह विराजमान होता है और वो कौपिन धारण करने वाले जो है वे आ, प्राह उनके लिए कहा गया कि नरो नरों नारायणित नर जो है वो नारायण स्वरूप ही हो जाता है गृहस्थी जो कपिन धारण करता है वो एक कक्ष धारण करता है माने रोमाली जो है उसमें ही नीचे लगोटा जोड़ा हुआ होता है गृहस्थी में परंतु जो महात्मा धारण करते हैं वो टू पीस धारण करते हैं एक कमर में बांधने का और फिर जो लगोटी जो है उस लगोटी को धारण करते तो विरक्तजन कौपिन धारण करते हैं जो एक कक्ष है वो एक कक्ष धारण नहीं करते हैं गर, धारण नहीं करता है वो एक कक्ष धारण करता है वो धारण करके विराज तो माथे के ऊपर जो रक्त वस्त्र धारण किया है वो कहीं इस बात का प्रतीक है कि वह उस व्यक्ति ने कहीं विधि विधान पूर्वक विधाय हवन करके उसने हवन किया है उसने अपना श्राद्ध स्वयं भी कर लिया है अपना कर्म भी उसने अपना स्वयं कर लिया है और दोनों हाथ ऊंचे करके उसने ये कहा है कि अरे पंच महाभूतो सृष्टि के जितने भी जीव हो यदि मेरा मेरे मेरा कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बाकी रह गया है तो मैं तुम्हें उस कर्ज से मुक्त करता हूं फिर से मुझसे तुमको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं और इस तरह घोषणा करके वह परमहंस होकर के अपने वस्त्र जो हैं उनको भी त्याग करके दिगंबर होकर के पांच कदम आगे चलता है फिर लोक व्यवहार लोक संग्रह की दृष्टि से पुनः वस्त्र को धारण करके विराजमान होता है वो श्रौत जो विधि है वो श्रौत विधि कुछ इस प्रकार की है पूरी पूरी पता मुझे भी नहीं है परंतु तो लगभग कुछ इस प्रकार की शौद विधि है जो परमहंस विधि है उसमें श्री महाप्रभु उनका अनुगत्य ग्रहण करके महाप्रभु मंत्र उनको ग्रहण करके और उसमें भी श्री कृष्ण चैतन्य का आश्रय ग्रहण करके गौरांग का आश्रय नहीं बल्कि कृष्ण चैतन्य का आश्रय ग्रहण करके साधक विराजमान होता है और वो मंत्र उसको कहीं प्राप्त भी होते हैं कृष्ण चैतन्य के और माने महाप्रभु का जो सन्यास स्वरूप है उस सन्यास स्वरूप का अनुत ग्रहण करके वो विराजमान होता है और उस समय वो रक्त वस्त्र दंड इत्यादि वो भी एक श्रोत परंपरा है उत परंपरा के अनुसार उसको धारण करते हुए विराजमान होता है परमहंस परंपरा में दंड इत्यादि धारण करने की आवश्यकता नहीं है तो सनातन गोस्वामी जी ने जो विरक्त बाबाजी की जो प्रारंभ किया और उसमें भी सन्यास लाल वस्त्र को मस्तक के ऊपर धारण करके आ रहे हैं तो रातुल वस्त्र देखे पंडित प्रेमाभिष्ट हिंद हाँ। उस लाल वस्त्र को देख करके पंडित एकदम प्रेमाविष्ट हो गए और प्रेमाविष्ट होकर के ये महाप्रभु का प्रसाद है ऐसा मान करके इन्होंने पूछा महाप्रभु का प्रसाद है ना ये वस्त्र महाप्रभु ने दिया है शायद इच्छा ये रही होगी इसमें से एक लीर फाड़ करके मुझे दे <laughs> ये क्या के वस्त्र पूजन की अनेक अनेक जगह वस्त्र जो है उनके पूजन की पद्धति रही है ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र प्रसादी कहीं वंशी कहीं मयूर मुकुट इनके पूजन की भी कहीं पद्धति रही है और वहां बस्त्र की ही पूजा होती है पुष्ट संप्रदाय में भी कहीं ठाकुर जी के वस्त्र प्रसादी वस्त्र ठाकुर जी की जो तनिया जी उन तनिया जी का श्रीनाथ जी की तनिया जी ठाकुर जी की तनिया जी उनके तनिया जी का कहीं उनके उनका संपुट करके किसी डिबिया में रख करके और उनकी आरती भोग सब उसका पूजन किया जाए तो जो प्रसादी वस्त्र है उस प्रसादी वस्त्र की भी अर्चा रूप में पूजा का एक प्रकार रहा है जहा श्री विग्रह नहीं है वहां श्री विग्रह के समान ही वहां जो ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र उन सब की भी पूजा की अनेक अनेक जगह पद्धति रही तो अनेक अनेक जगह भी विराजमान वे है, वे ही पूजित होकर के विराजमान है कहीं वस्त्र जो है वो पूजित होकर के विराजमान है महापुरुषों के श्री भगवत स्वरूप के उनसे संबंधित जो वस्त्र हैं वो पूजित होकर के विराजमान तो महाप्रभु के प्रसाद ये महाप्रभु का प्रसाद है ऐसा विचार करके हरे पूछला, उनसे पूछा कि महाप्रभु का प्रसाद है क्या कहा पाए तुम रातुल बसंत तुमने ये लाल वस्त्र कहां से प्राप्त किया ऐसा जिससे मैं कहा तो सनातन गोस्वाम ने सच्ची सच्ची बात कह दी कि मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन कि मुकुंद सरस्वती जी ये हैं उन्होंने ये रक्त वस्त्र मुझे दिया है महाप्रभु का वस्त्र नहीं है किसी दूसरे सन्यासी का वस्त्र है ऐसा विचार करके सुन पंडित मन दुख उपजे उस समय श्री जगदानंद पंडित उनके मन में बड़ा दुख हुआ और ये भातेर हांडी लाया तारे मारी तो रसोई में जो भात की हांडी थी उस हादी को लेकर के सनातन गोस्वामी जी को मारने के लिए आए ये सनातन गोस्वामी जी का इनके भाव को प्रकट कराना और जगत के सामने श्री जगदानंद पंडित की महिमा को प्रकट कराने का एक प्रकार था वे ऐसा करते नहीं है सनातन गोस्वामी जी के हमेशा लाल बस माथे के ऊपर धारण करें ऐसा उनका नियम नहीं है परंतु तो आज कहीं श्री जगदानंद पंडित के भाव को प्रकट करने के लिए और उनकी महिमा को जगत के सामने प्रकट करने के लिए उनकी अनन्यता को जगत के सामने प्रकट करने के लिए कि जगदानंद पंडित कितने अनन्य हैं कि श्री महाप्रभु उनमें उनकी कितनी प्रीति है इसको प्रकट करने के लिए उन्होंने यह नाटक किया सनातन गोस्वामी जी ने नाटक किया कि अपने सिर के ऊपर लाल बस्तर पहन करके वे आए श्री मुकुंद सरस्वती में अच्छे संत हैं महापुरुष हैं परंतु फिर भी महाप्रभु की निष्ठा को इनको प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है सनातन तारे जाने लज्जित हेला हाइया उस समय सनातन ने जब श्री जगदानंद पंडित की ऐसी अन्य निष्ठा को जाना तो वे लज्जित हो गए और बल्ले लागेल पंडित हाड़ी धरिया। और उस समय श्री जगदानंद पंडित हाड़ी को वापस चूल्हे के ऊपर रख करके फिर कहने लगे कि तुम्हें महाप्रभु हो पार्षद प्रधान कि सनातन तो महाप्रभु के परम पार्षद हो प्रधान पार्षद हो तुमसे बढ़कर के महाप्रभु का और कोई प्रिय नहीं है अन्य तुम्हार महाप्रभु प्रिय नहीं आन तुम्हारे समान महाप्रभु का कोई दूसरा प्रिय नहीं है देखिये बात बात में कैसे स्वरूप प्रकट हो जाता है इन महापुरुषों के श्री जगदानंद पंडित की अनन्याता प्रकट हो रही है और श्री जगदानंद पंडित जो कुछ भी कह रहे हैं उससे सनातन गोस्वामी जी का भी जो वास्तविक स्वरूप है स्वरूप वह स्वरूप कहीं प्रकट हो रहा है तो महाप्रभु प्रिय नहीं आम तुम्हारे समान महाप्रभु का कोई और प्रिय नहीं है अरे अन्य संयासी वस्त्र तुम्हें धौर ये क्या ऐसा आचरण करते हो तुम्हारी देखा देखी दूसरे भी करने लग जाएंगे इसलिए अन्य सन्यासी वस्त्र तुम्हें धौरे शिरे क्यों दूसरे सन्यासी के वस्त्र को तुम अपने हृदय में अपने सिर के ऊपर धारण कर रही हो अर्थात संसार से विरक्ति माया से विरक्ति हो करके आश्रय पदार्थ में चित्त लगा रहे इसके लिए सन्... जो सन्यासी वस्त्र है रक्त वस्त्र उस रातुल वस्त्र को धारण किया जाता है परंतु तुम्हारा चित्र तो, तो स्वाभाविक रूप में श्रीमत महाप्रभु में लगा हुआ है तो तुमको ये वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है तो अन्य सन्यासी के वस्त्रों को काय को धारण करे हो कौन हो हाय यहा पारे सही बारे हाय तुम यदि इधर उधर भटकोगे और यदि ऐसा आचरण करोगे तो कौन इस बात को सहन कर सकेगा अर्थात तुमको तो ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों को भी आदर्श हो दूसरों के आदर्श में शिथिलता डाले कहीं बोरी निकले सब ऐसा ही करने लगेंगे इसलिए कहीं ना कहीं, कहीं स्थिरता रखनी चाहिए सो so, अन्य सन्यासी वस्त्र तुम सिरे अन्य सन्यासी के वस्त्र को तुमने सिर पे धारण कर रखा है कौन ऐसे ऐसा कौन होगा यहां पारे सहे पारे जो कि इस बात को सहन कर सकेगा श्रीमंद महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ हो करके विराजमान है वे उपासना में सर्वोत्तम उपासना को प्रदान करने वाले सर्वोत्तम उपास्य के तत्व को प्रकट करने वाले श्रीमद महाप्रभु हैं और महाप्रभु के बराबर सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन इन तीनों को बताने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है दूसरा मार्ग नहीं है महाप्रभु का आन करके सर्वोत्तम उपास्य की प्राप्ति हो जाएगी सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ को व्यक्ति समझ जाएगा और सर्वोत्तम साधन मार्ग को भी समझ जाएगा और उन साधन मार्ग साथ में एक महाप्रभु की विशेषता और है कि महाप्रभु का आनगत्य ग्रहण करने पर साधन मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं या जो फिसलन है उससे कैसे बचा जाए यह भी श्रीमंत महाप्रभु के चरणाश्रय को ग्रहण करने वाले को अच्छी तरह से पता लग जाए क्योंकि स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अंकुल स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध इन पांच चीजों का अर्थ पंचक का साधक को पता लग जाएगा तो महापुरुषों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वोत्तम पदार्थ श्री कृष्ण है श्री राधिका दास से है ये सब वर्णन कर देंगे परंतु तो उनके वर्णन करने के साथ साथ कौन सी चीज अंकुल है कौन सी चीज अविरुद्ध है और कौन सी चीज भजन में बाधा डालने वाली है ये बात अन्यत्र उतनी स्पष्टता से और उतने विवरण के साथ में वर्णन नहीं की गई है जैसी वर्णन श्रीमद महाप्रभु ने अपने भक्तों के लिए किया यद्य अन्य अन्य संप्रदायों में भी काचो प्रेमी और पाको प्रेमी कौन कच्चा प्रेमी है कौन पक्का प्रेमी है इसके लिए कुछ प्रयास किया गया परतु उसको स्पष्ट रूप से व्यवस्थित दिखाना यह जैसा यहां हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के मत में जैसा प्रकट किया गया और जितना स्पष्टता के साथ में प्रकट किया गया वैसा कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं किया गया और दूसरी जगह वैसी अन्यता के नाम पर कहीं दूसरे देवता की अवहेलना और अपमान करने की का जो अपराध है वो वहां पर लग जाता है श्रीमत महाप्रभु के सिद्धांत में जैसे नाम अपराध से बचा गया जैसे वैष्णव अपराध से बचने का बात कही गई उसी प्रकार बेदा वेदापराध से बचने की बात भी कही गई और उसी प्रकार जो महजन हैं, संतगण हैं उन सभी संतों के अपराध से बचने की बात बहुत आग्रहपूर्वक कही गई और जहां नामापराध गिनाए गए पद्म पुराण के अनुसार दस नाम अपराध उन दस नाम अपराधों की भी एक बहुत बड़ी स्थिति यह रही कि उनमें कहीं गुरु गुरु शास्त्र लंघनम भाई गुरु अपराध मत करना फिर वैष्णव उनका अपराध मत करना वैष्णव अपराध नामा अपराध इनसे बचना शास्त्र की अवज्ञा मत करना ये बात कही गई तो एक गौरी वैष्णव उसकी एक बड़ी श्रेष्ठता इस बात में सिद्ध होती है कि वह अन्यता के नाम पर किसी दूसरे का अपमान करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है बड़ी लकीर को छोटी बना दो तो अपनी लकीर बड़ी हो जाएगी ये प्रयास गौरियाओं की यह प्रवृत्ति नहीं उनके एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है तो श्रीम महाप्रभु का जो अन्यता है वो अन्यता हृदय में होनी चाहिए जैसे ब्रिजवासी जन सभी देवताओं की पूजा कर लेते हैं परंतु तो उनकी अन्यता कहीं बाधित नहीं होती श्री पर्जन्य महाराज श्री नंद बाबा इंद्र की पूजा खूब करते रहे कि हमारा बेटा लाला कन्हैया प्रसन्न रहे की पूजा लक्ष्य नहीं है लक्ष्य जो है वो हमारा बेटा प्रसन्न रहे ये लक्ष्य कन्हैया का कल्याण हो जल्दी से ब्याह हो जाए कन्हैया का इसके लिए दाम्पत्य अर्थ है उमा सतिम दाम्पत्य की इच्छा हो तो श्री उमा की पूजा की जाए पार्वती जी की पूजा की जाए और पार्वती जी की पूजा करने के लिए नंद बाबा का बन जाते है लोग पार्वती जी की पूजा करने लगे श्री राधारायणी सूर्य की पूजा करती हैं परंतु सूर्य की पूजा उनका लक्ष्य थोड़ी है सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण के से मिलन प्राप्त करना मध्यान्ह में ये उनका लक्ष्य है श्री चंद्रवनी जी गोमंगला चंडी की पूजा करती हैं चंडी पूजिका होकर के वे प्रसाद प्रसिद्ध है, है। परंतु चंडी से उनको कोई लेना देना नहीं है उनको लेना देना, देना कृष्ण क्रिश्न से कृष्ण की पूजा करने के लिए वे चंडी की पूजा कर रही है तो ब्रजवासियों के द्वारा जो समय समय पर कभी वरुण देवता की पूजा वरुण देवता का बंधन ये सब भी किया जा रहा है तो सारे देवताओं की जो पूजा की जा रही है ब्रिजवासियों के द्वारा अन्य जो स्वर्गीय उनकी जो पूजा की जा रही है वो पूजा तत्व कृष्ण के कल्याण के लिए की जा रही है उसके द्वारा मेरा कल्याण हो ये भावना नहीं अतः अन्यता का मानक क्या है अनंतता का पैमाना है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं तो वो है कहीं अन्यश्रय और यदि कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अन्य आश्रयता नहीं है उसमें भगवत सेवा ही एकमात्र लक्ष्य होकर के विराजमान तो अन्य आश्रय का और अन्यता इन दोनों के बीच में जो विभाजक रेखा है वो बड़ी बारिक है यदि किसी अन्य देवता की पूजा अपने स्वार्थ के लिए की जा रही है तो वह अन्यश्रय है परंतु तो अन्य देव की पूजा यदि कृष्ण प्राप्ति के लिए की जा रही है कृष्ण के कल्याण के लिए की जा रही है तो वह अन्यता ही है उसमें अनंता में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ी है तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने जान बुझ एक दिन के लिए लाल वस्त्र अपने माथे के ऊपर लपेट लिया वो ये कि सनातन श्री जगदान पंडित उनकी श्री महाप्रभु में कितनी प्रीति है उस वो प्रीति सामने प्रकट हो जाएगी कि जहां पर कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है प्रीति है नहीं और केवल अपने सुख के लिए अपनी सुंदरता के लिए यदि कोई रक्त वस्त्र धारण कर तो ऐसे रक्त वस्त्र को कहीं गर्त किया गया उसकी निंदा की गई और ये दिखाया गया कि अपना जो वस्त्र है अपना जो श्रृंगार है वह श्रृंगार सर्वदा ब्रजवासियों की रीति के अनुरूप होना चाहिए वह कहीं भावना के अनुरूप होकर के प्रीति को अपने निज भाव को पुष्ट करने वाला होना चाहिए वहार में लोक संग्रह में तो बाधा नहीं पड़े और अपना भाव पुष्ट रहे ऐसे वस्त्र ऐसे श्रृंगार ऐसे तिलक उनको धारण करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए तो मिजी जो मंजरी भाव है उसको कहीं पुष्ट करने के लिए वह कहीं जो कोपीन है उसको धारण करके विराजमान रहेगा वह कहीं छला जो पहनेगा वह यह विचार करके कि यह कहीं लहंगा है जो दुपट्टा धारण करेगा वह यह धारण करके विचार करेगा कि यह कहीं है इस प्रकार जो लोक संग्रह है उसकी भी रक्षा करेगा और दूसरी ओर अपने हृदय का जो भाव है वह कहीं ना कहीं कही पुष्ट तो होता रहे इस भाव को धारण करते हुए वह उन वस्त्रों को उस द्वादश तिलक है उन तिलक को धारण करते हुए सदा विराजमान रहेगा ये साधक की रहनी होनी चाहिए तो स्व अभीष्ट भाव अनुकूल हो करके जो बेश है उसको वो धारण करे नाटक करने में फिर गड़बड़ हो जाए वो नाटक जो है वो उतनी अच्छी बात नहीं है कि लहंगा फरिया पहन करके डो वो तो उसको तो रसिक जनों ने भी खंडन किया उसको कभी नहीं पाना कि बानव वो केवल बाना बनाकर के, बना के दो वो नहीं क्या तुम्हारी अपनी मनस्थिति सर्वदा सर्वदा श्री नुकुंज में परिकर के रूप में है यदि सिद्ध स्वरूप तुमको प्राप्त है और सिद्ध स्वरूप में स्थिति है तो वो भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं वैसा धारण करने की आवश्यकता नहीं तो श्री जगदंत उनने सनातन को भी टोक दिया कि तुम महापुरुष महाप्रभु के पार्षद प्रधान हो महाप्रभु के लिए तुम्हारे समान कोई और नहीं है तुम अन्यास अन्य सन्यासी के वस्त्र को सिर सिर्फ क्यों धारण कर रहे हो अन्य सन्यासी के वस्त्र धारण करने पर तुम्हारी महाप्रभु के प्रति हितकामना प्रकट नहीं हो रही है ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपनी ठंड से बचाव करने के लिए अपने सिर के ऊपर ये कपड़ा बांध रखा है तो ये तो तुम्हारे अपने शरीर की रक्षा हुई महाप्रभु के साथ में तुम्हारा कोई संबंध जुड़ करके विराजमान नहीं हुआ तो स्वार्थ के लिए या अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए कि भाई रक्त वस्त्र धार्य है परम परम पूज्य है यह सन्यासी सन्यास आश्रम परम पूज्य है इस पूज्यता से अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यदि वस्त्र धारण किया गया तो ये गलत है सिया सीता वर्णन कर दिया इसलिए सनातन कहे तो तुम्हारे इस व्यवहार को कौन सहन कर पाएगा ये जगदान ने कहा तो सनातन ने कहा साधु पंडित महाशय चैतन्य तो प्रिय क्यों हो नास्तव में हे हे महाशय, तुम पंडित तुम में ठीक कह रहे हो श्री चैतन्य के लिए तुम्हारे समान और कोई प्रिय नहीं हो सकता है चैतन्य के तुम अत्यंत प्रिय हो तुमने हमारी आंख खोल दी के तुम्हारा वस्त्र तुम्हारा व्यवहार सब चैतन्य प्रीति के लिए होना चाहिए यदि वो चैतन्य प्रीति के लिए नहीं हो करके अपने सुख के लिए या अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए यदि तुमने रक्त वस्त्र धारण किया है तो ये रक्त वस्त्र धारण करना उचित नहीं है चैतन्य प्रीति के लिए ही यह धारण करना उचित तो यदि भगवत प्रसाद के रूप में तुमने उस वस्त्र को धारण किया तब तो वह पूजनीय है पूजनी नहीं चैतन्य ऐसे चैतन्य निष्ठा या तुम्हारे इन बचनों में सर्वथा उचित है यदि तुम नहीं दिखाते तो और कौन दिखाता इसे तुमने मुझे जो टोका बहुत अच्छा किया और यहां पर मुख्य रूप से यही बात कहीं प्रकट की जा रही है कि हम हमारा जो भी कार्य है तो हमारा सारा व्यवहार वह व्यवहार हमारा सारा जो सभ्यता है हमारा सारा व्यवहार वह ऐसा होना चाहिए जो हमारे चैतन्य प्रेम के साथ में जुड़ा हुआ हमारी संस्कृति भी चैतन्य प्रेम होनी चाहिए और हमारा सभ्यता भी चैतन्य प्रेम होनी चाहिए सभ्यता और संस्कृति में ये अंतर है जो मूल विचार हैं उनको दर्शन और विचार उनको हम कहते हैं संस्कृति और जो उसका बाहरी रूप है उसको हम कहते हैं सभ्यता जैसे कोई सिक्का है तो सिक्के में जो क्रय शक्ति है उसको हम कह सकते हैं कि वो संस्कृति है कल्चर है और सिविलाइजेशन किसको कहेंगे बोले उसका आकार जो उसमें थाप लगी हुई है, उसकी बनावट उसकी सुंदरता उसमें जो मार्किंग हुई है वो उसको हम कहेंगे सभ्यता तो सभ्यता संस्कृति का बाह्य स्वरूप है परंतु संस्कृति मूल स्वरूप है मूल चीज संस्कृति है सभ्यता नहीं इसलिए संस्कृति क्या है संस्कृति है श्री चैतन्य के कृष्ण के सुख की भावना यह है संस्कृति। अब उसका बाहरी जो रूप है वो बाहरी रूप है वेशभूषा वस्त्र अपना खान पान अपना व्यावहारिक दैनंदिनी दैनंदनीय जीवन, जो हमारा रूटीन है वो जीवन उसका स्वरूप होकर के विराजमान तो सभ्यता और संस्कृति में कहीं मिलावट हो कहीं समरसता होनी चाहिए कहीं लिंक होना चाहिए सभ्यता अलग हो संस्कृति अलग हो तो संस्कृति ज्यादा पोषित नहीं होगी और स्थिर हो करके विराजमान नहीं रहेगी इसलिए ऐसे चैतन्य निष्ठा योग्य तुम आते तुम में जो चैतन्य निष्ठा है वो तुम्हारे ही योग्य है तुम एक समरसता बनाए हुए हो तुम एक लिंक बनाए हुए हो अपने व्यावहारिक जीवन में और अपने हृदय की भावना में यदि हम रक्त वस्त्र कर रहे हैं तो रक्त वस्त्र करने पर हमारी जो हृदय की भावना है वो तो है श्री चैतन्य दास की परंतु रक्त वस्त्र के द्वारा कहीं चोर रास्ते से कहीं मोरी से लाभ पूजा प्रतिष्ठा और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति कहीं प्रकट हो रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए इसलिए रक्त वस्त्र के के लिए तुमने जो टोका वो हमको सावधान कर दिया कि कहीं भक्तृत्व जो अनर्थ हैं वह तुम में ना आ जाए अनर्थ जैसे पांच प्रकार के नोपण किए गए एक अनर्थ था सुकृतोत्थ दूसरा अनर्थ था दुष्कृतोत्थ माने पाप तीसरा अनर्थ था वो था अपराधु नाम अपराध वैष्णव अपराध होने पर कहीं भजन में अनर्थ आता है और चौथा एक अनर्थ और वर्णन किया था विष्णु चकुर्थी जी ने वो था भक्त अनर्थ कि भक्ति करने पर भी कभी कभी लाल पूजा प्रतिष्ठा आ जाती है चार माला भी करेंगे तो मन में विचार करते आज तो हमने बहुत भजन कर लिया तो ये भक्तित्व नर्थ यहा हम बड़े भजनानंदी हैं ये भक्तित्व नर्थ आ जाए तो इस अनर्थ से भक्तित्व नर्थ से बचाने के लिए भी तुमने मुझे टोका है तो सनातन गोस्वामी जी को टोकना ये इसलिए है इसके दो कारण है जगदानंदी जो सनातन गोस्वामी को टोका उसके दो कारण है निष्कर्ष रूप में पहला कारण है कि भक्त्युत्थ के रूप में लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसको प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए इस रक्त वस्त्र को धारण मत करो निर्मलता विनम्रता का जो वस्त्र है वही धारण करो रक्त वस्त्र में कहीं अः लाभ पूजा प्रतिष्ठा या अपनी महिमा का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति हो जाती है इसलिए उसको धारण करना उचित नहीं दूसरी बात यह कि रक्त वस्त्र धारण करने पर यदि वह रक्त वस्त्र प्रसाद है तब तो उसको धारण करना भक्ति का एक अंग हो जाएगा उसमें तो कोई दोष नहीं है परंतु तो यदि ये रक्त वस्त्र भगवत प्रसाद के रूप में धारण नहीं किया गया और किसी अन्य सन्यासी का दिया होकर के यदि उसको धारण किया गया तो हमारी अन्यता बाधित होती है और वहां पर लक्ष्य भी कहीं चूकता है हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कृष्ण सेवा के लिए कर रहे हैं परंतु यदि रक्त वस्त्र को धारण किया गया है और उसमें ये भावना आ जाए कि जगत मुझे मेरे रक्त वस्त्र को देख करके मेरा पूजन करे तो ये यदि भावना आ जाती है तो यहां पर देह का पूजन हो रहा है अपने अहम का पूजन हो रहा है वह भगवत भक्ति का पूजन नहीं है इसलिए जो श्वेत वस्त्र था उसका उसको ही तुम सदा धारण करते हो तुमने रक्त वस्त्र जो है उनको धारण नहीं किया इसलिए जब भी रक्तवस्त्र को भी जहां स्वीकार किया गया वहां पर भावना यही है कि हम कहीं ये सर्वदा ध्यान रखें कि अब हम जगत के लिए हमारे व्यापार नहीं है हमारे जितने भी व्यापार हैं वो भगवत भक्ति के लिए ही होंगे इस भावना को पुष्ट करने के लिए रक्त वस्त्र धारण किए जा सकते हैं परंतु वो जो कोई अन्य के का प्रसार है अन्याश्रय हो जाएगा हमारा लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़े हमारा एक कैडर बढ़े इसलिए रक्त वस्त्र धारण किया गया तो वो कहीं अनर्थ रूप हो जाएगा इसलिए उस अनर्थ से बचने के लिए इन दो बातों से बचने के लिए कि भक्तित्व अनर्थ में अभिमान ना आए और अन्याश्रय ना आए अपनी दीनता बाधित न हो रक्त वस्त्र यदि भगवत सेवा में प्रवृत्त कराने में अनुकूल है प्रवृत्त कराने में उपयोगी है तो उसको विशेष रूप से ग्रहण किया जाए तो ये दो बात चित्त को भगवत में ही एकमात्र लगाना और लाल पूजा प्रतिष्ठा से बचना इन दो दृष्टियों से यहां निरूपण किया तो कह रहे हैं कि ऐसे संद्या चैतन्य निष्ठा योग्य तो माते ये चैतन्य निष्ठा तुम्हें ही योग्य है तुम ही ना शिखर के यहाते तुमको यदि नहीं देखा जाएगा तो दूसरे लोग सीखेंगे कैसे और वे लंबी लंबी दाढ़ी लंबी लंबी जटा बना करके कहीं अपने आप को अधिक श्रेष्ठ दिखाने का वे प्रयास करने लगेंगे तो कौन सिखाएगा तुम इसी बात की शिक्षा दे रहे हो कि हम विरक्त होकर के कहीं विराजमान है और दीनता धारण किए हुए हा देखे बारे वस्त्र मस्त के बादिल बादिल से अपूर्व प्रेम प्रत्यक्ष देखिल आहा मैंने तुम्हारे प्रेम को की परीक्षा करने के लिए बलिहारी सनातन गोसम जी कह रहे हैं मैंने जगदानंद तुम्हारे प्रेम की परीक्षा करने के लिए इस वस्त्र को माफी में बांध लिया था यहां देखे बारे वस्त्र मस्त के बादल से अपूर्व प्रेम प्रत्यक्ष देखे और जो मैं चाह रहा था वो मेरा प्रयोजन वो मेरा मोटिव पूरा हो गया तुम्हारा प्रेम सामने प्रकट हो गया कि तुमको महाप्रभु के रक्त वस्त्र में तो अत्यंत प्रीति है और उसको अत्यंत आदर पूर्वक महाप्रभु का वस्त्र होता तो तुम अत्यंत आनंदित होकर के और शुरू शुरू में तुम्हारी जो भंगमाए देखी जैश्चर्स देखे वो कितने आनंद थे और बाद में जब तुमको ये पता लगा कि ये जो वस्त्र है ये कि नहीं मुकुंद सरस्वती का है तो तुम्हारे हृदय में निराशा हो गई तो ये तुम्हारा प्रेम सामने मुझे प्रकट हो गया है वो प्रत्यक्ष मैंने देख लिया रक्त वस्त्र वैष्णवेर पौरित ना युजाए इसलिए दीनता धारण करने वाले व्यक्ति के लिए कहीं का जो बेश है वही युक्त तो होना चाहिए यदि वो रक्त वस्त्र पहनता है तो उसके हृदय में ये भावना जरूर होनी चाहिए कि मैं अब मेरी सारी क्रियाएं जगत के लिए नहीं होंगी अपने लिए भी नहीं होंगी न देह के लिए होंगी न जगत के लिए होंगी मेरी सारी क्रियाएं अब कृष्ण संबंध होंगी इस दृष्टि से रक्त वस्त्र यदि कोई पहनता है तो ठीक अन्यथा रक्त वस्त्र वैष्णवे और इतना युजाए रक्त वस्त्र वैष्णव को नहीं पहनना चाहिए यदि उसमें यह भावना है कि मैं अब संसार में आसक्त नहीं होंगे और मैं मेरी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए ही होंगी तो वह रक्त वस्त्र नहीं पहने यदि यह भावना है तो वो पहन सकता है कि मेरी सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए है और मेरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है इस भावना को धारण करने के लिए वो भले पहने परंतु यदि इसके कारण कहीं चोर रास्ते से अभिमान आ रहा है तो उसको नहीं पहने कौन परदेशी के दिव्य की काज यहा है कौन परदेशी था कौन ने दिया कौन कहां से आया था हिमालय से आया था कि वो कहीं गंगा तट से आया कि गंगा सागर से आया और उस सन्यासी ने ये वस्त्र दिया इन सब से क्या मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब से है ना कौन परदेश दीवे किस परदेशी ने कौन ने क्या दिया कि हाय इस चक्कर में और इसकी गौरव में पढ़ने की क्या आवश्यकता है भाई अपना लक्ष्य श्री महाप्रभु के चरणारन्द में एकाग्र हो करके रखो ये एक सिद्धांत निरूपण किया पाक कर जगदानंद चैतन्य समर्पित उस समय श्री जगदानंद ने पाक किया और श्री चैतन्य को समर्पित किया ठाकुर जी को भोग लगाया महाप्रभु को भोग लगाया और दुई जो जन बस तबे प्रसाद पाए, दोनों ने बैठ करके उस समय प्रसाद पाया प्रसाद पाए अन्योन्या कैला आलिंगन प्रसाद पाकर के अन्य अन्य का आलिंगन करते हुए विराजमान बलिहारी बलिहरी आज श्री सनातन और श्री जगदानंद जो महावैभव है उसको आलिंगन के द्वारा एक दूसरे को जय कर प्रसाद पाई अन्य कैल आलिंगन चैतन्य बिहे दोहे करेल कंदन और दोनों चैतन्य विरह में कृंदन कर रहे हैं ऐ मत मास दुई मासला वृंदावन इस तरह से श्री जगदानंद पंडित दो महीने वृंदावन में रहे चैतन्य विरह दुख सहान क्या बात श्री जगदानंद को चैतन्य का विरह दुख सहन नहीं हो रहा है इसलिए वृंदावन भूमि का दर्शन करके भी दौड़ करके जा रहे हैं फिर महापुरुष से मिलने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जन्म भर रहे वृंदावन और अंत समय कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं बोले क्यों बोले यहाँ पर थोड़ा सा अपराध का विचार है और नवद्वीप वो भूमि है जहां अपराध का विचार नहीं है अपराधियों को भी गल लाया जाए श्री नवद्वीप धाम की जय ये कहीं प्रकट कर कि कृष्ण लीला में अपराध का विचार है अधिकार का विचार तो नहीं है परंतु तो अपराध का विचार है परंतु तो श्री गौरव लीला गौरी शरणांगति ऐसी है कि उसमें अपराधीजनों को भी अपना है तो श्री नवदीप धाम वे अपराधियों को भी आश्रय प्रदान करने वाले वृंदावन में अपराध का विचार है परंतु नवद्वीप धाम में अपराध का भी विचार नहीं है इसलिए वहां जा रहे भाम। दोनों धाम एक होकर के विराजमान तो दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं और चैतन्य बेरा दुख नापाई सहो सहने श्री चैतन्य का बेरा दुख श्री जगदानंद पंडित को सहन नहीं किया जा रहा है महाप्रभु संदेश को ही ले सनातन आमे छी रहते कर एक स्थान है श्री महाप्रभु ने सनातन को ये संदेश भिजवाया कि भाई मैं भी वृंदावन में आ रहा हूं मेरे लिए एक कोई कुटिया बुटिया बना करके रख देना मैं आऊंगा कहा रहूंगा कोई छोटी सी कुटिया बना करके मेरे लिए कर रख देना और तब श्री सनातन गोस्मी जी ने फिर शिष्यों से कहकर केवको से कह करके श्री मधुमन जी का मंदिर के पास में बड़ा जो कल जैसा ग्रुपल कर रहे थे वो बड़ा बुरजी जो है शिखर वाला श्रीमंद महाप्रभु के लिए मंदिर की रचना की जगदान पंडित तबे आज्ञा मागिल सनातन प्रभु के कि भेंट बस्तों दिला सनातन गोस्वामी को कोई भेट वस्तु जो है वो भी रासस्थली बालू रासस्थली की बालू गोवर्धन शिला शुष्क पक्वा ये सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के लिए यहां से भेट जो भिजवाई कौन कौन सी चीज है रासस्थली की बालू गोवर्धन की शिला और शुष्क पक्वा पीलू फल सूखे हुए पीलू के फल गुंजा माला ये चार चीज महाप्रभु के लिए भिजवाई तो और चीजों को तो धारण किया महाप्रभु ने पीलो के फल बड़े वा, वा, खेल हो गया पीलो के फल को खा करके यदि पूरा का पूरा निगल लिया जाए तब तो बहुत मीठा लगता है और यदि उसको बीच में दांत लगाए और उसको पीसा दांत से तो मुंह में जलन जलन कर दे और लारी लाल टपके वहां तो पर वही हुआ तो पीलू के फल वहां पर वृंदावन का प्रसाद है वृंदावन का प्रसाद है ब्रिज का प्रसाद है ये कहकर के पीलू के फल दे रहे हैं और जो अनजाने हैं वो उसको दांत से चबाए तो फिर वो लाल मुंह में जलन हो और लारी लाल निकले तो एक नया खेल हो गया बाप <laughs> जगदान पहले चलला सब लाया व्याकुल तारी विदाए दिया इस प्रकार जगदानंद पंडित की ये श्रीमद वृंदावन यात्रा उसका निरूपण किया ये श्री वृंदावन में जैसे श्री जगदानंद पंडित आए उस चरित्र का अनुरूपण किया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्राधारमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरि